मांडुक्योपनिषद शांक भाष्य गौड़क अद्वैत प्रकरण कह स उपायुच्य वह उपाय क्या है इस विषय में कहा जाता है दुःखम सर्वस्मृत्य काम भोगस्मृत्य जात नव तो पश्यति संपूर्ण द्वैत दुःख रूप है ऐसा निरंतर स्मरण करते हुए चित्त को काम जनित भोगों से हटावे इस प्रकार निरंतर सब वस्तुओं को अजन्मा स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नहीं देखता सर्व दैवत्व अविद्या दुखमेवेद्युस्मृत्य काम भोगाद काम निमित्तो भोग इच्छा विषय तस्मा प्रशंसित मनो निवर्तये वैराग्य भाव्यथ अजम ब्रह्म सर्वितेतार्योपदेश अनुस्मृत्य तद विपरीत द्वैतजात नव नैवतु पश्यती अभावात अविद्या से प्रतीत होने वाला सारा द्वैत दुख रूप है ऐसा निरंतर स्मरण करता हुआ काम भोग से कामना कामनामित्तक भोग से अर्थात इच्छा जनित विषय से उसमें फैले हुए चित्त को वैराग्य भावना द्वारा निवृत्त करे यह इसका तात्पर्य है फिर यह सब अजन्मा ब्रह्म ही है ऐसा शास्त्र और आचार्य के उपदेशानुसार निरंतर स्मरण करता हुआ उससे विपरीत द्वैत जात को उसका अभाव हो जाने के कारण वह नहीं देखता लय संबोधये चित्तम विक्षिप्तम समयेत पुनः सकसा समाप्त न चात चित्त सुषुप्ति में लीन होने लगे तो उसे आत्मविवेक में नियुक्त करे यदि विक्षिप्त हो जाए तो उसे पुनः शांत करे और यदि इन दोनों के बीच की अवस्था में रहे तो उसे स्थकाशा रागयुक्त समझे तथा सामना अवस्था को प्राप्त हुए चित्त को चंचल न करे एवं अनेन ज्ञानाभ्यास वैराग्य दयापायन लय सुषुप्ते लीनम संबोधयेन मनः आत्मा विवेक दर्शनेन योजयेत्। चित्त मनः इनर्थर विषिपत च काम भोगु शमें पुनः एवं पुनः पुनरभ्य तो लम संबोधित विषयभ्य नापि नापी साम्यापन्नमतराव सका सरागम बीज संयुक्त मन विजानीया तथी यत्नतः साम्यद यदा तु भवति तो संाँ संप्राभिमुखीर्थ तत स्तन विचा विषयाख न क्या इस प्रकार ज्ञाभ्यास और वैराग्य इन दो उपायों से लय अर्था सुसुप्ति में लीन हुए चित्त को संबोधित अर्थात आत्म विवेक दर्शन में नियुक्त करें, चित्त और मन ये कोई भिन्न पदार्थ नहीं है तथा कामना और भोगों में विक्षिप्त हुए चित्त को पुनः शांत करें। इस प्रकार बारंबार अभ्यास द्वारा लयावस्था से संबोधित और विषयों से निवृत्त किया हुआ चित्त जब अंतरालवस्था में स्थित होकर समता को भी प्राप्त न हो तो यह समझे कि इस समय मन सकाथा रागयुक्त अर्थात बीजावस्था संयुक्त है उस अवस्था से भी उसे यत्नपूर्वक साम्यावस्था में स्थित करे किंतु जिस समय वह समता को प्राप्त हो अर्थात साम्यावस्था प्राप्ति के अभिमुख हो उस समय उस अवस्था में उसे विचलित न करे अर्थात विषयाभिमुख न करे न स्वाद सुखम त्र नृसंग प्रग्रिया भवेत निश्चल निश्चरी चित्त एकी प्रयत्नतः उस सामयावस्था में प्राप्त होने वाले सुख का आस्वादन न करें बल्कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा उससे निस्संग रहे फिर यदि चित्त बाहर निकलने लगे तो उसे प्रयत्नपूर्वक निश्चल और एकाग्र करे समाधि सतो योगिनों सुखम जायते तन्नास्वादेद त्र तन्ना न रज्येते कथम तरहि निसंगो निष्पृह प्रया विवेकबुद्ध्या यदुपलभ्यते सुखम तद विद्यालम मृतवेति विभाव तथा सुखरागा निगृहणीयादितर्थ समाधि की इच्छा वाले योगी को जो सुख प्राप्त होता है उसका आस्वादन न करे अर्थात उसमें राग न करे तो फिर कैसे रहे निसंग अर्थात निष्पृह होकर प्रज्ञा विवेकवती बुद्धि से ऐसी भावना करे कि यह जो कुछ सुख अनुभव हो रहा है वह अविद्या परिकल्पित और मिथ्या ही है तात्पर्य कि उस सुख के राग से भी चित्त का निग्रह करे यदा पुनः सुख सुखरागानिवृत्त चंचल स्वभाव संनिश्चर भवति, निर्गछद ततस्ततो नियम्योक्तोंपायत्मन वैकुद प्रयत्नतः चित स्वरूप सत्ता मात्रम मात्रपादि येदितर्थ तत्सम सुख के राग से निवृत्त होकर निश्चल स्वभाव हुआ चित फिर बाहर निकलने लगे तब उसे उपरयुक्त उपाय से वहां से भी रोककर कर प्रयत्नपूर्वक आत्मा में एकाग्र करे तात्पर्य यह है कि उसे चित्त स्वरूप सत्ता मात्र ही संपादित करे मन कब ब्रह्म रूप होता है यदा न लीयते चित्त न च विक्षिप्य पुनः अनिंग नमनाभा निष्पन्न ब्रह्म तत्दा जिस समय चित्त सुसुप्ति में लीन हो और फिर विक्षिप्त भी न हो तथा निश्चल और विषयाभाष से रहित हो जाए उस समय वह ब्रह्म ही हो जाता है यथोक्त निगृही चित्त यद सुसुप्ते न लीयते न पुनर्वयसु विक्षिप्य अलिंग अलिंगनमचल निवात प्रदीपकपमचि कल विषय भावनावभासतक्षण चित्म तद निष्प ब्रह्म ब्रह्मस्वेण निष्पूंर्थ उपर्युक्त उपाय से निग्रह किया हुआ चित्त जिस समय सुसुप्त में लीन नहीं होता और न फिर विषयों में ही विक्षिप्त होता है तथा वायुशून्य स्थान में रखे हुए दीपक के समान निश्चल और अनाभास अर्थात जो किसी भी कल्पित विषय भाव से प्रकाशित नहीं होता ऐसा जिस समय यह चित्त हो जाता है उस समय वह ब्रह्म ही हो जाता है अर्थात उस अवस्था में चित्त ब्रह्म रूप से निष्पन्न हो जाता है स्वस्थम शांत स निर्वाणम अकथ्यम सुखम उत्तम अजम अजेन ज्ञेयन सर्वज्ञ परिचक्षते उस अवस्था में जो आनंद अनुभव होता है उसे ब्रह्मज्ञ लोग स्वस्थ शांत युक्त, अकथनीय निरतिशय सुख स्वरूप अजन्मा अजन्मा ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न और सर्वज्ञ बतलाते हैं यथोक्त परमा सुख आत्मसत्यानुबोध आत्मसत्याबोधलक्षण स्वस्थ स्वात्म स्थित शात सर्वान थथोपम सवृत्ति कैवल्य स न वर्त तच्चाथ्य अत्यंता साधारण अत्यताधारण विषय सुखमुत्तम निरतिशं तद्योगी प्रत्यक्षमें न जात जातम यहां विषय विशे विषय अजेनात्त्पन्न ज्ञेना व्यतिर सस्वेण सर्व्ञ ब्रह्म सुखम पिचक्षते कथयती ब्रह्म विद उपरुक्त आत्मसतुबोधरूपरमसुखस्वस्थम अपने आत्मा में ही स्थित शांत सब प्रकार के अनर्थ के निवृत्ति रूप सनिर्वाणम निर्वाण निवृत्ति अर्थात कैवल्य को कहते हैं उस निर्वाण के सहित तथा अकथ्यम जो कहा ना जा सके क्योंकि उसका विषय अत्यंत असाधारण है सुखमुत्तम योगियों को ही प्रत्यक्ष होने वाला होने के कारण निशय सुख है तथा अजम जो उत्पन्न न हो जिस प्रकार की विषय संबंधी सुख हुआ करता है और अज यानी उत्पन्न न होने वाले ज्ञा अभिन्न होने के कारण अपने सर्वज्ञ रूप से स्वयं ब्रह्म ही वह सुख है ऐसा ब्रह्मज्ञ लोग उसके विषय में कहते हैं परमार्थ सत्य क्या है सर्वोप्य मरो निग्रहादि मुलोहादिष्टिपासना चोक्ता परमार्थ स्वरूप प्रतिप्रतः न परमार्श सत्य थी परम सत्यम थू मृत्ति का और लोहादि के समान ये मनोनिग्रहादि संपूर्ण सृष्टि तथा उपासना परमार्श स्वरूप की प्राप्ति के उपाय रूप से ही कहे गए हैं हे परमाश सत्य ये परमार्श सत्य नहीं है परमार्श सत्य तो यही है कि न कचिज जायते जीव संभव नीद्यते एक तमाम कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है जिस अजन्मा ब्रह्म में किसी की उत्पत्ति नहीं होती वही सर्वोत्तम सत्य है न जायते जीव कर्ता भोक्ता च अनोत्पद्यते क्षेचि प्रकारेण अतः स्वभावत ज्यादा संभवः न संभव कारण नस्म विदेत कारण तस्म कचिजाते जीव पूर्वेषु इेत उपायोता सत्यात सत्यमस्म सत्य स्वे स्वे ब्रह्मण्य ब्रह्मण्यो मात्र अभी किंचिन्न जायत कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता अर्थात किसी भी प्रकार से कर्ता, भोक्ता की उत्पत्ति नहीं होती अतः स्वभाव से ही इस एक अजन्मा आत्मा का कोई संभव कारण नहीं है और क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है इसलिए किसी जीव की उत्पत्ति भी नहीं होती यही इसका तात्पर्य है पहले उपाय रूप से बतलाए हुए सत्यों में यही उत्तम सत्य है जिस सत्य स्वरूप ब्रह्म में कोई भी वस्तु अनु मात्र भी उत्पन्न नहीं होती होतीगोविंदवूज्यदशिष्यमहंसपरवराजकाचार्य श्रीशंकर भगवत गौड़पादीयाग आगम शास्त्रे दैताख्यम तृतीय प्रकरणम् ओं तस्सत ओं तस्सत ओम तस्सत